उपनिषद सदगुरु ओषो के अमृत प्रवचन एवं ध्यान चार त्यागी ही भोग पाते हैं दूसरे के धन की वांछा मत करना क्योंकि धन किसी का भी नहीं परमात्मा का है न अपना मानना उसे न दूसरे का मानना उसे उसे जानना प्रभु का है और दूसरे भी उतने ही प्रभु के हैं जितने हम प्रभु के हैं इसलिए छीन झपट बेकार है इसलिए छीन झपट बेमानी अर्थहीन असंगत है उसमें कोई कोई कोई युक्ति नहीं व्यर्थ की हम मेहनत कर रहे हैं ऐसा श्रम उठा रहे हैं जो पानी में खींचे गए लकीरों जैसा खो जाएगा और भी एक बात तेन तक्तेन पूछी था कहा कि जो छोड़ते हैं वही भोग पाते नहीं ऐसा हमारा जानना नहीं हम तो जानते हैं कि जो पकड़ते हैं वही भोग पाते ये ऋषि उल्टी बात कहता।, कहता है जो छोड़ते हैं तेन तक्तेन वे ही भोग पाते बड़ी उल्टी बात जो छोड़ देते हैं वही भोग पाते जो नहीं मालिक बनते वही मालिक बन जाते जिनकी कोई पकड़ नहीं उनके हाथ में सब आ जाता कुछ कुछ ऐसा है जैसे कोई हवा को मुट्ठी में पकड़े हवा को मुट्ठी में पकड़िए तब ख्याल आएगा तेन तक तेन बचे पकड़िए मुट्ठी में जोर से बांधिए मुट्ठी को और हवा बाहर निकली बांधते चले जाइए आखिर में मुठ्ठी ही रह जाएगी हवा उसमें नहीं बचेगी खोल दे मुट्ठी को मत बांधे और हवा बड़ी प्रगाढ़ होकर बहती खुली मुट्ठी में हवा होती है बंद मुट्ठी में हवा खो जाती है। जिसने जितने जोर से बांधा उतनी ही खाली हो जाती जिसने पूरी खोल दी कभी खाली नहीं होती सदा भरी होती और प्रतिपल ताजी हवाएं प्रतिपल ताजी हवाएं भरती चली जाती कभी देखा खुली मुठ्ठी कभी खाली नहीं होती बंधी मुठ्ठी सदा खाली हो जाती कुछ थोड़ा बहुत बच भी जाए तो गंदा और बासा और पुराना और जरा जीर्ण हो जाता सड़ जाता वही भोग पाते हैं जो त्याग पाते हैं इस जगत में इस जीवन में छोड़ने के लिए जो जितना राजी है उतना ही उसे मिलता है पेराडॉक्सिकल है लेकिन जीवन के सभी नियम पेराडॉक्सिकल है जीवन के सभी नियम बड़े विरोधाभासी, विरोधी नहीं है विरोधाभासी हैं दिखाई पड़ते हैं कि विपरीत यहां जिस आदमी ने चाहा कि सम्मान मिले उसे अपमान सुनिश्चित है जिस आदमी ने चाहा कि मैं धनी हो जाऊं जितना धन मिलता जाता है वह आदमी भीतर उतना ही निर्धन होता चला जाता जिस आदमी ने सोचा कि मैं कभी ना मरू वो 24 घंटे मौत में घिरा रहता है मौत का भय पकड़े रहता है जिस आदमी ने कहा कि हम अभी मरने को राजी उसके दरवाजे पर मौत कभी नहीं आती जो मरने को राजी हुआ उसे अमृत का पता चल जाता है और जो मौत से भयभीत हुआ वो 24 घंटे मरता है वो मरता ही है जीने का उसे पता ही नहीं चलता जिसने भी कहा कि मैं मालिक बनूंगा वो गुलाम बन जाता है और जिसने कहा कि हम गुलाम होने को भी राजी उसकी मालकियत का को कोई हिसाब नहीं मगर यह उल्टी बात है और इसलिए बड़ी कठिन हो जाती है और इनके अर्थ जब हम निकालते हैं तो हम आम तौर से जो अर्थ निकाल लेते हैं वो इस विरोधाभास को बचाने के लिए जो हम अर्थ निकालते हैं वो गलत होते हैं। इसका भी वैसा ही अर्थ लोगों ने निकाला लोगों ने निकाला, लोगों ने निकाला तीन तक तीन भूंजी था तो निकाला कि दान करो तो स्वर्ग में मिलेगा गंगा के तट पर एक पैसा दो तो एक करोड़ बिना मोक्ष में मिलने वाला असल में महावाक्यों की जितनी दुर्दशा होती है जगत में उतनी और किसी चीज की नहीं होती और ऋषियों के साथ जितना अन्याय होता है उतना किसी और के साथ नहीं होता क्योंकि उन्हें समझना कठिन हो जाता है हम उनसे जो अर्थ निकालते हैं वे अर्थ हमारे होते हमने सोचा कि बात बिल्कुल ठीक है कुछ दान करोगे तो परलोक में पाओगे लेकिन पाने के लिए करना ध्यान दान करना पाने के लिए और ध्यान रखना सूत्र कहता है जो छोड़ता है उसे मिलता है लेकिन जो मिलने के लिए छोड़ता है उसको मिलता है ऐसा नहीं कहता जो मिलने के लिए ही छोड़ता है वो तो छोड़ता ही नहीं वो तो सिर्फ मिलने का इंतजाम कर रहा है जो आदमी कहता है कि मैं दान कर रहा हूं यहां ताकि मुझे स्वर्ग में मिल जाए वो छोड़ ही नहीं रहा वो सिर्फ मुट्ठी आगे तक कस रहा है अगर ठीक से समझें तो वो इस लोक में ही कस नहीं रहा मुट्ठी परलोक में भी मुठ्ठी कस रहा है वो कह रहा है कि यहां तो ठीक वहां भी वहां भी हम छोड़ेंगे नहीं। वहां भी चाहिए और अगर वहां मिलने का कोई पक्का भरोसा होता हो तो हम यहां कुछ इन्वेस्टमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम कुछ लगा सकते हैं पूंजी अगर परलोक में कुछ मिलने का पक्का हो नहीं वो समझा ही नहीं ये सूत्र ये नहीं कहता ये सूत्र तो ये कहता है जो छोड़ता है उसे मिलता है ये ये नहीं कहता कि तुम इसलिए छोड़ना ताकि तुम्हें मिले क्योंकि मिलने की जिसकी दृष्टि है वो तो छोड़ ही नहीं सकता वो तो सिर्फ इन्वेस्ट करता है वो छोड़ता कभी नहीं वो तो सिर्फ पूंजी नियोजित करता है ताकि और मिल जाए एक आदमी एक लाख रुपया कारखाने में लगाता है तो दान कर रहा है नहीं वो डेढ़ लाख मिल सकेगा इसलिए लगा रहा है फिर वो डेढ़ लाख भी लगा देता है तो दान कर रहा है वो तीन लाख मिल सके इसलिए लगा रहा है वो लगाया चला जाता है वो लगाया चला जाता है इसलिए कि मुठ्ठी को और कसना है और पकड़ लेना है जो आदमी भी दान करता है पाने के लिए उसने दान के राज को नहीं समझा वो दान का ख्याल ही उसको पता नहीं चला कि क्या है ये सूत्र ये कहता है इतना ही कहता है सीधी सीधी बात कि जो छोड़ता है वो भोगता है ये ये नहीं कहता कि तुम्हें भोगना हो तो तुम छोड़ना ये ये कहता है कि अगर तुम छोड़ सके तो तुम भोग सकोगे लेकिन तुम भोगने का ख्याल अगर रखे तो तुम छोड़ ही नहीं सकोगे अद्भुत है सूत्र पहले कहा सब परमात्मा का है उसमें ही छोड़ना आ गया जिसने जाना सब परमात्मा है का फिर पकड़ने को क्या रहा पकड़ने को कुछ भी ना बचा छूट गया और जिसने जाना कि सब परमात्मा का है और जिसका सब छूट गया और जिसका मैं गिर गया वो परमात्मा हो गया और जो परमात्मा हो गया वो भोगने लगा वो रसलीन होने लगा वो आनंद में डूबने लगा उसको पल पल रस का बोध होने लगा उसके प्राण का रोआ रोआ नाचने लगा जो परमात्मा हो गया उसको भोगने को क्या बचा सब भोगने लगा वो आकाश उसका भोग हो गया फूल खिले तो उसने भोगे सूरज निकला तो उसने भोगा रात तारे आए तो उसने भोगे कोई मुस्कुराया तो उसने भोग सब तरफ उसके लिए भोग फैल गया कुछ नहीं है उसका अपना लेकिन चारों तरफ भोग का विस्तार हो गया, वो चारों तरफ से रस को पीने लगा धर्म भोग और जब मैं ऐसा कहता हूं धर्म भोग है तो अनेकों को बड़ी घबराहट होती क्योंकि उनको ख्याल है कि धर्म त्याग है ध्यान रहे जिसने सोचा कि धर्म त्याग है वो उसी गलती में पड़ेगा वो इन्वेस्टमेंट की गलती में पड़ जाएगा त्याग जीवन का तथ्य है इस जीवन में पकड़ना ना समझी है पकड़ रहा है वो गलती कर रहा है सिर्फ गलती कर रहा है जो उसे मिल सकता था वो खो रहा है पकड़ के खो रहा है जो उसका ही था उसने घोषणा करके कि मेरा है छोड़ दिया लेकिन जिसने जाना कि सब परमात्मा का है सब छूट गया फिर त्याग करने को भी नहीं बचता कुछ ध्यान रखना त्याग करने का भी उसी के लिए बचता है जो कहता है मेरा है एक आदमी कहता है कि मैं ये त्याग कर रहा हूं तो उसका मतलब हुआ कि वो मानता था कि मेरा है सच में जो कहता है मैं त्याग कर रहा हूं उससे त्याग नहीं हो सकता क्योंकि उसे मेरे का ख्याल है त्याग तो उसी से हो सकता है जो कहता है मेरा कुछ है नहीं मैं त्याग भी क्या करूं त्याग करने के लिए पहले मेरा होना चाहिए अगर मैं कुछ कह दूं कि ये मैंने आपको त्याग किया कह दूं कि यह आकाश मैंने आपको दिया तो आप हंसेंगे आप कहेंगे कम से कम पहले ही पक्का तो हो जाए कि आकाश आपका है आप दिए दे रहे हैं मैं कह दूंगी दे दिया मंगल ग्रह आपको दान कर दिया मेरा होना चाहिए त्याग का भ्रम उसी को होता है जिसे ममत्व का ख्याल है। नहीं त्याग छोड़ने से नहीं होता त्याग इस सत्य के अनुभव से होता है कि सब परमात्मा का है। त्याग हो गया, अब करना नहीं पड़ेगा, घटित हो गया इस तथ्य की प्रती कि सब परमात्मा का अब त्याग को कुछ बचा नहीं अब आप ही नहीं बचे जो त्याग करे अब कोई दावा नहीं बचा जिसका त्याग किया जा सके और जो ऐसे त्याग की घड़ी में आ जाता है सारा भोग उसका है सारा भोग उसका है जीवन के सब रस जीवन का सब सौंदर्य जीवन का सब आनंद जीवन का सब अमृत उसका है इसलिए यह सूत्र कहता तेन तक तेन भूजी था जिसने छोड़ा उसने पाया जिसने खोल दी मुट्ठी भर गई जो बन गया झील की तरह वो भर गया जो हो गया खाली वो अनंत संपदा का मालिक तो ये एक सूत्र आज सुबह के लिए फिर से इस बात रात करेंगे अब सुबह के ध्यान के संबंध में दो तीन बात समझ लें फिर हम ध्यान के लिए थोड़ी सी बात क्योंकि करने का है और जो मैंने समझाया वो सब ध्यान है वो सब ध्यान है मुट्ठी खोल नहीं है थोड़ी सी और हवा से भर जाएगी थोड़ा सा जानना है कि सब परमात्मा का है और नृत्य भी तर जग जाए 40 मिनट का ध्यान होगा आंख और कान तो हमें बंद कर लेने हैं पूरी तरह जरा भी रोशनी ना रह जाए और सबको थोड़े दूर दूर खड़े हो जाने हैं जो बीमार हों, वृद्ध बैठना चाहते हो वो फिर बहुत पीछे जाकर बैठ जाना था कोई उनके ऊपर गिर जाए और खड़े रहें पहले तो जब गिरने की हालत आ जाए तब गिरें तो मजा और है पहले खड़े रहें तो दूर हट जाएं ध्यान रखें चाहो तब जगह बना लें क्योंकि बहुत जोर से कुंडलनी का जागरण होगा बहुत लोग बहुत चीखेंगे चिल्लाएंगे कूदेंगे नाचेंगे इसलिए थोड़ा काफी जगह पर फैल जाए फैल जाए पूरे पूरे जगह का उपयोग कर ले हाँ, बातचीत ना करें बातचीत बिल्कुल ना करें बातचीत की कोई जरूरत ही नहीं है आप चुपचाप फैल जाएं फिर मैं चारों सूत्र आपसे कह दूं फैल जाएं अभी ना बांधें पहले मेरी पूरी बात सुन लें फिर आप बांध लें दस मिनट तो पहले गहरी सांस लेनी पूरी शक्ति लगाकर ताकि सारी शक्ति कुंडलनी के भीतर जग जाए साथ में ही शरीर नाचने डोलने लगे कूदने लगे तो कूदना देना है नाचने देना है डोलने देना है चिंता नहीं करनी दूसरे दस मिनट में शरीर को बिल्कुल छोड़ देना आनंद मग्न भाव से कूदेगा नाचेगा हंसेगा चिल्लाएगा गाएगा जो भी करना चाहे करेगा उसे पूरी शक्ति से करना है तीसरे दस मिनट में नाचते रहते कूदते रहते पूछना है मैं कौन हूँ भी बड़े आनंद से मंत्र की तरह पूछना है मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ ये पूछते जाने चौथे दस मिनट में कोई खड़ा रहेगा कोई गिर जाएगा कोई लेट जाएगा दस मिनट मौन प्रतीक्षा करनी है कि परमात्मा हम में उतरे हमने मुट्ठी खुली छोड़ दी अब वह हम में उतर आए हमने छोड़ा अब जरा भोग का क्षण रस हम में उतर आए उसकी प्रतीक्षा करनी है सबसे पहले जैसे ही हम दस मिनट का सूत्र शुरू करेंगे पहले तो संकल्प कर लेना है हाथ जोड़ के परमात्मा के सामने संकल्प कर लेना है पहले संकल्प कर लें, फिर आप अपनी पट्टियां बांधेंगे हाथ जोड़ लें आंख बंद कर लें परमात्मा को साक्षी रख के हृदय में तीन बार संकल्प कर लें मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूँ कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दू मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूँ कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दू अब आंख पर पट्टियां बांध लें और कान में कपास डाल दें कान और आंख पूरी तरह बंद कर लें दूर दूर फैल जाएं, दूर दूर फैल जाएं, ताकि किसी को बाधा ना रहे पट्टियाँ बांध लें और शुरू करें। गहरी सांस, 10 मिनट तक बिल्कुल अपने को थका डालना तेजी से तेजी से पूरी शक्ति लगा देनी है कुंडलने पर चोट करनी है श्वास से शरीर डोलता है डोलने दें नाचता है नाचने दें कूनता है कूनने और से पीछे न रह जाएं पूरी ताकत लगाएं बच्चे हैं पूरी ताकत लगाएं पूरी ताकत लगाएं नाचें नाचें कूदे गहरी सांस लें गहरी सांस लें मिनट बचे हैं पूरी ताकत लगाएं फिर हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे बच्चे हैं पूरी ताकत लगाएं एक पूरी ताकत लगा दें दो पूरी ताकत लगाएं तीन चिल्लाएं नाचें कूदें जोर से सांस ले अब दूसरे चरण में प्रवेश करें, शरीर को छोड़ दे को बिल्कुल छोड़ दे। कूंदे चिल्लाएं, हंसे आनंदित हों। पांच मिनट बचे हैं पूरी ताकत लगाएं, फिर हम तीसरे चरण में चले बच्चे हैं पूरी ताकत आ, लगाए दो मिनट बचे हैं पूरी ताकत लगाएं चाहे एक पूरी ताकत लगा दें फिर हम तीसरे चरण में चलेंगे एक दो तीन पूरी ताकत लगा दें अब तीसरे चरण में प्रवेश करें नाचें कूदें पूछें मैं कौन हूं मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूं मैं पूछे पूरी ताकत लगा दें मैं कौन हूं लगा मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ तीन मिनट बचे हैं पूरी ताकत लगा दें फिर हम विश्राम करेंगे थका डालें मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ बच्चे हैं पूरी ताकत लगाएं फिर हम विश्राम करेंगे मैं कौन हूं मैं कौन हूं नाचें कूदे चिल्लाएं एक मिनट बचा है पूरी ताकत लगाएं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं ताकत लगाने अब चौथे चरण में प्रवेश कर जाएं, शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाए शांत हो जाएं, जाएं चौथे चरण में प्रवेश कर जाए छोड़ दें दे, शांत हो जाएं, छोड़ दें बिल्कुल छोड़ दें अब पूछना बंद कर दें नाचना बंद कर दें छोड़ दें शांत हो जाएं। दस मिनट के लिए बिल्कुल शांत प्रतीक्षा करें छोड़ दें पूछना बंद कर दें लेट जाएं, चुपचाप पड़ जाएं। पड़ जाएं, चुपचाप पड़ जाएं, दस मिनट के लिए सब छोड़ दें चुप हो जाएं, छोड़ दें छोड़ दें अब अब पूछना बंद कर दें पूछना बंद कर दें पूछना बंद कर दें अब 10 मिनट के लिए बिल्कुल मौन प्रतीक्षा में हो जाएं, शांत मौन हो जाएं। चुप हो जाएं, छोड़ दें, पूछना बंद कर दें, नाचना बंद कर दें, लेट जाएं, खड़े रहें बैठे रहें सब छोड़ दें, शांत हो जाएं। दस मिनट के लिए जैसे मर गए समाप्त हो गए लहर जैसे सागर में खो गई छोड़ दें, पूछना बंद कर दें, चुप हो जाएं। हो जाए बिल्कुल शांत हो जाए जैसे मर ही गए दस मिनट के लिए खो गए सब शांत मौन हो गया सब शांत मौन, मौन हो गया भीतर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाएगा अनंत प्रकाश फैल जाएगा प्राण का पोआ पोवा बिल्कुल प्रकाश से भर जाए भीतर प्रकाश ही प्रकाश छा गया रोए रोए में प्रकाश नाचने लगे हृदय के कोने कोने तक प्रकाश ही प्रकाश उतर जाए उतर जाने दें प्रकाश में बिल्कुल डूब जाए नहा जाए एक हो जाए प्रकाश के साथ एक हो जाए इसी प्रकाश से आते हैं हम इसी प्रकाश में खो जाते हैं हम एक हो जाए प्रकाश प्रकाश चारों प्रकाश प्रकाश बाहर बीतल प्रकाश प्रकाश छा गया आनंद रोए रोए से प्रकट होने लगेगा श्वास श्वास आनंद से भर जाएगी अनुभव करें आनंद आनंद आनंद, आनंद आनंद ही आनंद हृदय में भर रहा है रोए रोए में आनंद ही आनंद भर रहा आनंद ही आनंद ही आनंद ही आनंद ही आनंद, आनंद से मग्न हो जाए आनंद में डूब जाए आनंद के साथ ही खो जाए आनंद से ही हम आते हैं और आनंद में ही विलीन हो जाए आनंद के रस में एक हो जाए आनंद ही आनंद से कर हृदय के द्वार खुल गए चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा मौजूद वही है और सब झूठ है परमात्मा ही सत्य, है आकाश में पृथ्वी में बाहर भीतर सब ओर परमात्मा ही परमात्मा अनुभव करें अनुभव करें परमात्मा की उपस्थिति चारों ओर अनुभव करें परमात्मा चारों ओर मौजूद है वही मौजूद है हम नहीं परमात्मा ही है परमात्मा चारों ओर मौजूद है बाहर भीतर आनंदित हों, स्वागत करें अभिनंदन करें परमात्मा चारों ओर मौजूद है मन बिल्कुल शांत हो गया, मन बिल्कुल मौम हो गया। ऐसी शांति कभी नहीं जानी मन बिल्कुल शांत हो गया। जैसे तूफान के बाद सब सन्नट आनंद की लहरें तरंगें चारों ओर दौड़ रही है ऐसा आनंद जो आलोचित है कभी नहीं जाना आनंद ही आनंद चारों ओर देकर आनंद ही आनंद स्वागत करें अभिनंदन करें आनंद के साथ एक हो चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा है बाहर भीतर परमात्मा ही परमात्मा है भूलें अपने को स्मरण करें प्रभु को छोड़े अपने को भूलें अपने को स्मरण करें प्रभु को परमात्मा चारों बाहर भीतर वही है सब रूपों में सब आकारों में वही है काश ही प्रकाश आनंद आनंद अमृत की जैसे वर्षा होती हो नहा जाए बिल्कुल नहा लें अमृत चारों ओर वर्षा है आनंदित हों आनंदित हों आनंदित हों प्रभु के आनंद में आनंदित हूं मग्न हो जाए उसके आनंद में डूब जाए लीन हो जाए आनंदित हों आनंदित हों प्रभु के आनंद में डोले आनंदित हों आनंदित हों उसके प्रकाश में उसके आनंद में उसके अमृत में आनंदित हों डोले अनुग्रहित हो जाएं भर जाएं <laughs> आनंदित हो आनंदित हो चारों ओर प्रभु ही प्रभु है आनंदित हो आनंदित हो आनंदित हो प्रभु की अमृत वर्षा हो रही चारों ओर वही बरस रहा है चारों ओर वही मौजूद है आनंदित हो आनंदित हो मग्न हो जाएं। अब दोनों हाथ जोड़ लें उसे धन्यवाद दे दें जमीन पर लेट जाएं, दोनों हाथ जोड़ लें सिर झुका लें उसे धन्यवाद दें दे। बिल्कुल लेट जाएं, जमीन के साथ एक हो जाएं। बिल्कुल लेट जाएं, जमीन के साथ एक हो जाएं। दोनों हाथ जोड़ लें सिर उसके चरणों में रख दें चारों ओर वही है चारों ओर वही है प्रभु धन्यवादी प्रभु की अनुकंपा प्रभु की अनुकंपा आभार प्रभु, प्रभु की अनुकंपा प्रभु की अनुकंपा अब उठाए और अपनी अपनी जगह शांति से बैठ जाएं उठाए और अपनी अपनी जगह शांति से बैठ <laughs> दो बातें आपसे दोपहर के लिए मौन के लिए कह दूं शांति से अपनी अपनी जगह बैठ जाएं बैठ जाएं अपनी अपनी जगह शांति से बैठ जाएं शांति से अपनी जगह अपने जगह बैठ जाए इसके बाद की बैठक दोपहर में होगी साढ़े तीन से साढ़े चार साढ़े तीन से साढ़े चार मौन बैठक है मैं आपके बीच में मौन चुपचाप बैठा रहूंगा आप भी मौन ही आके चुपचाप बैठ जाएंगे दोपहर की बैठक में दोपहर की बैठक तक जितनी ज्यादा आंख बंद रख सके कान बंद रख सके बंद रखें, जितने मौन और चुप रह सके मौन और चुप रहें, ज्यादा समय बंद आंख बिताएं। तो दोपहर के मौन में बहुत गति बढ़ जाएगी जितनी गति अभी हुई दोपहर के मौन में उससे भी ज्यादा गति हो जाएगी दोपहर के मौन में तो सिर्फ मेरे पास घंटे भर बैठे रहना है मौन नाचने का मन हो मौन में तो नाचें हंसने का मन हो हंसे रोने का मन हो रो डोलने का मन हो डोलें कूदने का मन हो कूदे लेकिन अपनी जगह चुपचाप दोपहर कोई मैं बोलूंगा नहीं सिर्फ आपके पास चुपचाप बैठा रहूंगा मेरे पास कोई नहीं आएगा अपनी जगह ही बैठकर चुपचाप अपनी आंख पर पट्टी रखें कान बंद रखें चुपचाप बैठे सुबह की बैठक हमारी पूरी हुई यहां से जाएंगे तो भी आंख पर पट्टी थोड़ी सी ऊपर कर लें ताकि थोड़ा सा आपको नीचे दिखाई पड़े कम से कम आंख का उपयोग करना पड़े इस तरह ही जाएं इसी तरह बाकी काम भी करें दोपहर को आए तब भी पट्टी थोड़ी सी उठा के आए पट्टी ज्यादातर बांधे ही रखें जब भी फुर्सत मिले एकांत एक में बैठ जाए पट्टी बांध रखें प्रभु का स्मरण करें और शांत बैठे रहे सुबह की बैठक हमारी पूरी